नमस्ते संजय जी कैसे आप नमस्कार श्रुति जी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया आज हम लोग फिर मिल रहे हैं बहुत खुशी की बात है बहुत खुशी की बात है क्योंकि हमारा जो परिवेश है माहौल है कुछ ज्यादा ही धुआं धुआं हो गया है तो अब की बार समय बिताने के लिए नहीं पर ध्यान बटाने के लिए करते हैं ये काम शुरू करते हैं हिंदी वादी लेकर अग्निदेव का नाम अब आप हमारे सुनने वालों को ये बताइए की आज हम अग्निदेव का आह्वान क्यों कर रहे हैं तो श्रुति जी पहले तो अग्निदेवता का नमस्कार बिल्कुल आपने सही कहा कि हम लोग पहले ही ट्रस्ट थे कोरोना वायरस से और अब जो है ये हमारे कैलिफोर्निया में जहाँ हम लोग रहते हैं जो वादी है हमारी जिसको हम लोग बड़े प्रेम से हिंदी वादी कह रहे हैं उसमें आग लगी हुई है और इतनी सारी आग लगी हुई है कि ऐसा हमने पहले तो देखा नहीं था कभी आग तो खैर हर साल लगती है और हजारों साल से लगती आई है जी। मगर जो तो इस तरह की आग लगी है ये तो बिल्कुल कमाल हो गया हम लोग धुआं धुआं है और इस, इसी में हम लोग जो थे वो लगे हुए थे बस कि इतनी इतनी गर्मी इतनी आग हर तरफ से चारों तरफ से और धुआं तो था ही और वैसे ही घरों के अंदर बंद थे अब जो एक का दुक्का बाहर निकलना भी होता था वो भी रुक गया अनलेस लोगों को अपने अपने घर छोड़ के जाने पड़े बहुत लोगों के घर जल गए तो इन सब बातों से पीड़ित हमारी सिलिकॉन वैली से हम अपने सारे सुनने वालों को ये खबर देना चाहते हैं कि हम लोग तो सब ठीक हैं और हम इस कार्यक्रम में अग्निदेव पर चर्चा करेंगे और थोड़ी अपने अंदर भी सकारात्मकता ढूंढेंगे बिल्कुल सर बिल्कुल तो वो जब जब इस तरह का समय आता है तो आदमी जो है फिर अपने अंदर समाता है अपने अंदर देखता है और दे, फिर इसी इसी सिलसिले में जो हम लोगों ने जो भी कुछ आ, देखा समझा है अग्नि के बारे में उसके बारे में बात करेंगे जंगल की आग के बारे में अपने मन की आग के बारे में ठीक है तो बताइए श्रुति जी फिर को जो हमारे जो सुनने वाले हैं वो क्या क्या क्या उनकी अपेक्षा रहे क्या एक्सपेक्ट करें आज करने के लिए तो सबसे पहले तो मैं आ, कबीर दास जी के आ, कुछ दोहे आ, दोहराना चाहूंगी क्योंकि इनमें न सिर्फ लिटरल हमारी आ, परिस्थिति का वर्णन है पर अंदर की भी बहुत गहरी बातें कही है उन्होंने कि यह जब कोठी काट की मतलब जो घर है लकड़ी के बने हैं अब भारत में तो ईट गारे पत्थर के बनते हैं पर अमरीका में सब लकड़ियों के घर बने होते हैं तो पर कबीरदास जी तो मतलब शायद शरीर का इसमें जिक्र कर रहे हैं कि यह जब कोठी काट की चहोदिश लागी आग चारों दिशाओं में आग लगी है भीतर रहे सो जलिमोए साद उबरे भाग कि जो भीतर रह जाते हैं तो फिर वो अंदर ही अंदर जलते रहते हैं साधु जो है साधुवाद का पालन करने वाले वो उभरते हैं तो मुझे लगता है कि हमारे परिपेक्ष में और हमारे इन परिस्थितियों में मेरे लिए तो कविताओं की रचनाएं कृतियां समझना उनके विषय में चर्चा करना एक, एक साधुवाद का प्रतीक है जिससे कहीं मन हल्का होता है और एक सकारात्मक दृष्टिकोण पैदा होता है वरना तो आपदाएं बहुत हैं चारों ओर से हम लोग घिरे हुए हैं और अभी कोई सीधा मार्ग इनसे उबरने का नहीं नजर आ रहा है बिल्कुल सही आपने कहा बहुत अच्छी बात कही आपने क्योंकि इतनी इतना उससे जो हम लोग के कविताएं हैं जो हमारे लिए कहावतें बन गई है जी वही हमको जीने का सहारा देती है और बल्कि मैं तो एक जगह पढ़ रहा था कि किसी ने किसी गुरु ने कहा है परेशानियों से मैं पढ़कर के कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आप को कमजोर समझने लगें या मुसीबतों को गालियां देने लगे मुसीबतें तो आती हैं आपको निखारने के लिए तो ये तो भगवान की कृपा है जिससे जो मुसीबतें आती हैं उससे और और सुनाए साहब कबिदाज कबीदाजी से जो आपने आगाज किया है शुरुआत की है वो तो, तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि उनके विचार तो बहुत ही परेश तो और बताए और सुनाया और बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बातें कहे जाते हैं एक और इसी तरह का इसी लाइन में दोहा था कि दसों दिशा से क्रोध की तो उन्हें उन्होंने आग और क्रोध में समन्वय बिठाया है कि दसों दिशा से क्रोध की उठी अपरबल आग शीतल संगत साध की तहां उबरिए भाग तो मैं भी आपकी नहीं। नहीं। शीतल संगत और अपने सुनने वालों की शीतल संगत खोजते हुए आज इस पॉडकास्ट में शामिल हो रही हूँ क्या बात है सर क्या बात है जो अग्नि में शीतलता ढूंढे बस वही वही ऐसी संत है तो चलिए इस इस बात को लेकर के हम लोग आगे बढ़ते हैं और अब मुझे आ, जब आगे आगे से हमने हम लोग निश्चित किया कि हम लोग अग्नि पे बात करेंगे तो मुझे बड़ा आनंद इस बात का आया कि अग्नि के बारे में हमारे हमारी संस्कृति में हमारे देश में हमारी भाषा में इतना कुछ लिखा गया है इतना कुछ कहा गया है कि वो मुझे लगता है कहीं किसी दूसरी भाषा में शायद इतना ना हो मतलब मैं यही कह सकता बिल्कुल सर्टेनिटी के साथ लेकिन मुझे लगता है कि इतनी सारी बातें जो है अग्नि का जो मूर्त रूप है अमूर्त रूप है इतनी ज्यादा बातें कही गई हैं कि तो बड़ा से मरण तक अग्नि हमारे लिए बहुत अभिन्न हिस्सा रहती है हम लोगों के जीवन काल का बिल्कुल सभी और ये तो पंच तत्व का एक तत्व है अग्नि और उसके बगैर तो जीवन संभव नहीं है हम, हमारी तो सारी जिंदगी इस सूरज के चारों तरफ जाती है जो कि और कुछ नहीं है सिर्फ पूरा अग्नि का गोला है जी तो हम लोगों के लिए अग्नि बहुत बहुत ही अहम है बहुत इंपॉर्टेंट है हम लोग जाए कितनी भी आग लगे हम कभी भी अग्नि को का तिरस्कार या अग्नि का अपमान नहीं कर सकते क्योंकि अग्नि हमारा देवता है जी तो, तो उन्हीं अग्नि देव को अपीज करने के लिए शांत करने के लिए मैंने चंद लाइनें लिखी हैं जो आपके साथ बांटना चाहूंगी जी सुना कण कण जलता पल पल खलता लकड़ी गलती धरा पिघलती धुएं का कोहरा लपट का पहरा जीव जंतु सब कूट गए अग्निदेव क्यों रूठ गए पौधे व्याकुल झुलस गए गोल, धरती प्यासी ताप जरासी आग बबूला बनके शोला बादल बिजली फूट गए अग्निदेव क्यों रूठ गए धुला दुल। चरित हो मन त्वरित हो बेटी बहु हो विधवा वधु हो आग में सदियों झुलसी है नभतल नीचे आंगन सींचे वो तो पावन तुलसी है लपट लपट में पलक छपकते रिश्ते नाते टूट गए अग्निदेव क्यों उठ जी क्या बात है बहुत सुंदर आपने जिसमें जो आपने जो जो जिस तरह का गति पकड़ी है इसके अंदर उसमें लगता है कि आग लग रही है जी बहुत तो, सुंदर बहुत सुंदर और मैं तो एक स्त्री के नजरिए से आ, लिखती हूँ तो उसमें यही है कि हम तो अग्नि को पावन साक्षी मानकर कितना कुछ न कर जाते हैं और जीवन भर आ, महिलाएं बेटियां अग्नि परीक्षा देती रहती हैं और वो मतलब कभी खत्म नहीं होता तब भी दिए जलाकर अपने घरों में चूल्हा जलाकर अग्नि देव को प्रणाम कर अपने घर परिवार को संपन्न करती हैं जी बिल्कुल तो इसमें आपने दो बातें कही एक बात तो मैं आपसे पूरी तरह तो सहमत हूं कि अच्छी कविता अगर लिखी जाती है तो उसमें स्त्रियोचित ही भावनाएं होती हैं तभी अच्छी कविता लिखी जा सकती है आई थिंक पुरुष के प्रधान कविताएं है, जो हैं वो इतनी अच्छी नहीं होती हैं ऐसा मेरा विचार है और शायद हमारे श्रोता बात को मानेंगे तो ये तो बिल्कुल सही बात है और दूसरी जो आपने कही कि ग्रहणी जो है उसके पास एक अदम्य क्षमता होती है कि वो आपको कैसे पाल देती है कैसे उसको अपने वश में कर देती है जी बिल्कुल। चाहे वो पेट की अग्नि हो उसको कैसे शांत करना है वो उसको पता है गृहिणी को किस तरह से अपने घर में अगर कोई क्रोध की अग्नि आ जाए तो उसको कैसे उसको शमन करना है या उसको आग कैसे जलानी है दिया कैसे जलाना है पूजा कैसे करनी है उसको अपने घर में आग का किस तरह से आ, सही उपयोग करना है ये सब को आता है। ग्रहण लास्ट में किस तरह से इस्तेमाल करना है कि दिवाली अच्छा। पे अलग आग जलती है और होली पे अलग आग अलग जलती है जिसमें अच्छा। अपनी बुराइया सब जला देते हैं तो अच्छा। तो ये ये कि ये क्षमता इतनी बड़ी है स्त्री की कि कि अगर उसके एंगल से उसके उसके, उसके उसके दृष्टिकोण से कविता लिखी जाए तभी कविता सार्थक हो पाती ऐसा मेरा विचार तो ये हो सकता है मेरे श्रोता इस बात से एग्री करें और ना करें तो हमें बताएं कि वो क्यों नहीं एग्री कर रहे इस बात से तो जी तो बिल्कुल पर तो आप बताइए तो आप आपने भी तो इस विषय में कुछ लिखा होगा और आप मर्दों का पक्ष सामने रख सकते हैं <laughs> मर्दों का पक्ष लेकिन यू स्तोचित भावनाओं के साथ तो मैं कविता तो नहीं लिखी मैंने मैंने कुछ एक अपने जो एक्सप्रेशन या जो मेरा उद्गार थे उनको मैंने ऐसी कुछ शब्दों में बांधने की कोशिश की तो वो मैं आपको बता देता हूं कि मैंने बोझ लगा कि दो तरह की आग है जैसे हमने अभी डिस्कस किया तो uh, मैंने लिखा है हो सकता है आपको पसंद आए इसमें कविता तो कम है लेकिन भाव भावधारे हैं uh, जंगल की आग जंगल की आग बदले की आग जंगल की आग बदले की आग और परिवार में लगी आग या आसक्ति की आग बर्बाद कर देती है ये सारी आग बर्बाद कर देती है और चूल्हे की आग और अलाव की आग और ज्ञान की आग आबाद कर देती है बहुत बढ़िया और आग तो आग है जब तक बस में है वरदान है नहीं तो घमासान है हाँ तो बिल्कुल इस समय तो हमारी वादी के पीछे जो जंगल है वहां पे घमासान ही मचा हुआ है घमासान बचे हुए और एकड़ के एकड़ जो है वो जंगल जल रहे हैं धोधू करके और हम लोग कुछ समय पहले गए थे वहाँ रेडवुड फॉरेस्ट में बहुत सुंदर सा एक एक लॉज है वहाँ पर उन्होंने एक क्रॉस सेक्शन रखा हुआ था एक पेड़ का जो कि बहुत पुराना बहुत पुराना पेड़ था और उसको उन्होंने काट करके उसमें जो उसके जो रिंग्स होते हैं उसमें रिंक् से उन्होंने पूरे दुनिया की हिस्ट्री जो है वो ट्रेस की थी तो हर गोले में लिखवा है कि यहाँ पर गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए यू नो उन्होंने वो नमक नमक आंदोलन किया या, जी। या कहीं पर उन्होंने लिखा कि भाई ये ये पहला जो वर्ल्ड वार थी यहाँ खत्म हुई उससे पहले पीछे गए तो ये यहाँ तक के मतलब पुराने जमाने का उन्होंने लिखा है तो सो, दो सौ साल पुराना कि जब आ, यूएस एस्टेब्लिश हुआ एंड सो ऑन तो इतना सुंदर था उसके हमने फोटो खरीदी और अभी हमें पता था कि वो पूरा चल गया वो फेल भी चल गया वो लॉज भी चल गई तो वो हम फोटोज को देख रहे थे तो हमें बड़ा दुख हुआ देख करके कि ये हालत हो गई और जितने जंगली जानवर हैं आपके घर भी बहुत पास में जंगल के बहुत पास है हमारा घर भी बहुत पास है तो सारे जंगली जानवर बेचारे परेशान घूम रहे हैं हम लोग उनके लिए पानी रख रहे हैं बाहर खाना रख रहे हैं जी, और जी, ये दुख का मंजर है तो वही है कि चाहे ऐसा भी हो अब आप मतलब जानवरों के लिए पानी रखने के बाद से ख्याल आया कि जब भी मैं कविताओं में कुछ ढूंढती हो प्रेरणा ढूंढती हो सकारात्मकता ढूंढती हो तो हर जगह हर कवि ने यही कहा है कि परहित के विषय में सोचो तो फिर अपने आप आगे चलने का एक तो पर्पस समझ आता है और आगे चलने की शक्ति पैदा होती है वरना तो थक हार के सब बैठ सकते हैं और हमारे जो फायर फाइटर्स हैं वो जूझ रहे हैं लगातार चाहे कितना कितनी बड़ी आग हो उनके सामने कितनी बड़ी लपटे उठ रही हो घबराते नहीं है वो बस जूझते रहते हैं चाहे वो एक अकेले वहां खड़े हो तो वो वो जो दृश्य देख देखने को मिलते हैं उनसे लगता है कि अब, अब कहीं ना कहीं भगवान का सहारा मिल जाएगा पर कर्म तो हमको करते ही रहना पड़ेगा श्रम हमारा हमारा हमारे पास जो है उसी को इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल और और इसको देख कर के हमको जो है ये ये, ये लगता है कि जो मानव का जो जो दृढ़ दृढ़ जो एक एक नेचर दिया भगवान ने वो चाहे कितनी आग लगी हो या कितना भी बाढ़ आ जाए जैसे इन समय भारत के अंदर बाढ़ आई हुई है हमारे यहाँ आग लगी हुई है मगर इन सब चीजों से हम लोग जूझ करके बाहर निकलते हैं हमको ये सब तो प्राकृतिक आपदाएं हैं मगर हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा एक, एक, एक शब्द है हमारी भाषा में शमन का और शमन जो है वो बड़ा एक अच्छा सा शब्द है जिसका कि लूजली एक ट्रांसलेशन कर सकते हैं तो कंट्रोल हमको उसको एलिमिनेट नहीं करना है उसको कंट्रोल करना है तो चाहे पानी हो चाहे वो आग हो उसका बस शमन करना है हमको जिसका मतलब यह है कि हम उसको एक बहुत ही आदर के साथ उसको जो है कंट्रोल कर लें बस वही कंटेनमेंट है फायर का हम लोग आजकल देख रहे हैं कि कितने परसेंट फायर कम कंटेन हो रही है तो पहले था क्या था नेचुरल वो था कि कहीं पानी आ गया कहीं नदी आ गई कहीं पहाड़ आ गया था आग अपने आप रुक गई आगे नहीं बढ़ी अब क्या है कि आबादियां हैं तो हमें डर लगता है कि आबादी में एक बार आ गई आग तो फिर वो चल, चलती जाएगी चलती जाएगी उसको रोकने का कोई आ, आसान तरीका नहीं है नहीं, नहीं है जैसे दावा नल को रोकने के लिए वो रास्ते साफ किए जाते हैं फैलेना तो आपने जो शमन की बात की तो उससे मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता हाँ, याद आ रही जो बाधाओं अच्छा। को आ, और उन, उसमें आग का मेटाफोर उन्होंने बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल किया है पर वो तो इतने आ, मतलब इतनी प्रेरणा देने वाले थे और जो भी कहते थे उसमें बहुत गहरी बात होती थी तो मैं ये आ, अपने सुनने वालों के लिए प्रस्तुत कर रही हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी की रचना कदम मिलाकर चलना होगा बहुत बढ़िया सुनाइए बाधाएं आती है आए घिरे प्रलय की घोर घटाएं पावों के नीचे अंगारे सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा वाह, हास्य रुदन में तूफानों में अगर असंख्य बलिदानों में उद्यानों में वीरानों में उद्यान माने गार्डन वीरान माने बहुत अके, अकेली जो बियाबान जगह है उद्यानों में वीरानों में अपमानों में सम्मानों में उन्नत मस्तक उभरासीना पीड़ाओं में पलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा उजियारे में अंधकार में कल कहार में बीचधार में घोर घृणा में पूत प्यार में क्षणक जीत में दीर्घ हार में जीवन के शतशत आकर्षक अरमानों को ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ इसमें कुछ कठिन शब्द हैं सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ ध्येय पथ माने जो आपके गोल्स का रास्ता है वो आपके सामने फैला हुआ है प्रगति चिरंतन कैसा इति अब प्रगति माने उस पर प्रोग्रेस करना उस पर बढ़ना और उसमें कैसा इति इति माने फुल स्टॉप ठीक चीजों को खत्म कर देना तो प्रगति में अब इति क्यों लगाए अवरोध क्यों लगाए सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ प्रगति चिरंतन कैसा इति अब सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ तो सुस्मित हर्षित की खूब मुस्कुराकर हर्षोल्लास के साथ खुश होकर कैसा श्रम श्लथ श्रम तो है मेहनत और श्लथ है शिथिलता आना उसमें ढील देना तो मेहनत में क्यों ढील देनी जब सामने हमारे गोल्स नजर आ रहे हैं सुस्मित हर्षित कैसा श्रम श्लथ असफल सफल समान मनोरथ सब कुछ देकर कुछ न मांगते पावस बनकर ढलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा और पावस के भी कई अर्थ होते हैं पर इस संदर्भ में है वर्षा ऋतु की बारिश आ जाए तो वो कुछ मांगती नहीं बस केवल देती है और पावस बनकर ढलना होगा कुछ कांटों से सज्जित जीवन प्रखर प्यार से वंचित यौवन नीरवता से मुखरित मधुबन परहित परहित अर्पित अपना तन मन जो आपने जानवरों के लिए पानी रखने की बात कही कि परहित अर्पित अपना तनमन जीवन को शतशत आहूति में जलना होगा गलना होगा कदम मिलाकर चलना होगा तो इतनी खूबसूरती से उन्होंने यही कहा है कि चाहे जित जो कुछ भी हो रहा हो हमें अपना योगदान करते रहना है और बस आगे बढ़ना है और साथ में करें तो मिलजुट कर करें एक दूसरे का हौसला बढ़ाते हुए करें तो ये जीवन का रास्ता थोड़ा सुखदायी हो सकता है बहुत बढ़िया बहुत ही सुंदर भाव और आपने इतना अच्छा पढ़ा उसको इसमें देखिए कितनी बड़ी बात ये है कि आग को लेकर के भी जो है दो दो तरह की चीजें हैं एक तो आपने इसको सुना करके मेरे मतलब जो है वो आपने वो कर दिया एनर्जाइज कर दिया तो मेरे अंदर आग लग गई तो आग लग गई आग तो बहुत अच्छी है तो इसके बारे में तो जैसे दुष्यंत कुमार साहब ने कहा था अगर आप कहें तो मैं दो लाइन उनको सुना देता हूं आग के ऊपर जो अच्छी आग होती है और दूसरी आग जो है वो तो लगी हुई है हमारे यहाँ तो अच्छी आग के बारे में दुष्यंत कुमार जी कहते थे कि मेरे सीने में नहीं मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही हो कहीं भी आग हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए ये जो आग है सीने की ये ये आग जो है वो इस आग से मुख्तलिम अलग है ये आग वो है जिससे कि हम लोग हैं कंस्ट्रक्टिव काम करते हैं मिल जुल के काम करते हैं इसके बारे में अटल भारी साहब ने आह्वान किया था कि अगर हम हम लोग ठान लें कि हम लोग मिल जुल के काम करेंगे तो आग अगर लगी है तो उसके उसके खिलाफ आग हमारे दिलों में लग जाएगी और हम उसका शमन कर लेंगे जी तो ये ये भाव जो है हमारे भाषा के हमारे देश के हमारे कवियों के ये क्या देखिए कहाँ पहुंचा देते हैं आपको आ, ये एक बड़ी अच्छी बात है और तार से तार निकलते हैं जब किसी और की कृति पढ़ो तो खुद का भी मन करता है कि हमने जो इस विषय में सोचा है वो हम भी कह पाएं उस तरह से कह पाएं या कोई नया तरीका ढूंढे पर कुछ ना कुछ कहने का कुछ क्रिएट करने का मन करता है और वो जो हमारे मन में क्रिएट करने की आग है मैं तो उसका रोज नमन करती हूँ कि उसके तो, बिना तो कुछ संभव नहीं है संभव यह तो इस, इस, इस सिलसिले में श्रुति जी अगर आप हम हमारे श्रोताओं को ये बताती चले कि जो आपने आग आप के ऊपर जो आपने स्क्रिप्ट लिखी है उसके आपने फ्लेयर रखा हुआ है उसके बारे में कुछ अगर आप बता रहे हैं लोगों को कि कैसे आपके सीने में आग आग लगी आग के प्रति और, और फिर आपने कैसे उसको बनाया तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि मुझे थोड़ा इस का गर्व है की आपका जो काम है वो इतना अच्छा चल रहा है इस समय तो बताए नहीं, मैं मैं भी बहुत बहुत खुश हूं कि एक छोटा सा ख्याल जो था कई वर्षों पहले जो आया था उसको मैं इस स्क्रिप्ट का रूप दे पाई हूं और अमेरिकी कॉन्टेस्ट में और कुछ प्रोड्यूसरों के बीच में काफी सराहा जा रहा है तो मेरी कहानी का शीर्षक है फ्लेयर्स जो कहीं चिंगारी से प्रेरित है कहीं उस वो जो जब कोई मदद मांगता है तो बीच वीराने में हो तो वो फ्लेयर्स आसमान में फेंकते हैं जो ऊपर जाती है खूब रंग बिरंगी आसमान में छा जाती है और जब जमीन पर वापस आती है तो वही उसमें भी पांच तत्वों का मिश्रण है कि जब वो जमीन पर वापस आती है तो कहीं खो जाती है लीन हो जाती है इसी जमीन में और ये मैंने इस्तेमाल किया है वही महिलाओं के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के लिए खास तौर पर मैं दिल्ली की लड़की हूँ और हमारी यूपी बिहार में ये अक्सर होता है कि हम लोग हमारा समाज जो है औरतों की बहुत इज्जत करता है उन्हें देवी मानता है ये सब है पर अंदर बहुत क्रूरता भी छिपी हुई है जिसकी वजह से बहुत सी औरतों की आवाजें बंद हो गई हैं जो या तो पैदा ही नहीं हो पाती जो कि हमें पिछले वर्ष उत्तरांचल से स्टैटिस्टिक्स मिली थी कि 2019 में तीन महीने के अंतराल में करीब इक्यासी गांवों के नंबर लिए थे और उसमें 216 बच्चे पैदा हुए जिसकी बहुत खुशियां मनी 216 बच्चे पैदा हुए पर उनमें से एक भी लड़की नहीं थी तो इस, इस, इस बात को देखते हुए कि क्यों हमारा समाज लड़की पैदा करने से घबराता है या चाहते हैं कि लड़की ना पैदा हो तो उसको एक्सप्लोर करते हुए एक औरत के जीवन काल में मैंने दर्शाया है कि क्या क्या नहीं गुजरती और कितनी अग्नि परीक्षाओं से औरतों को गुजरना पड़ता है और तब भी मतलब ये आपको याद होगा कि हमारी फिल्मों में औरतों के पास दो रास्ते होते हैं या तो आप अग्नि परीक्षा देकर अपनी अपने पवित्र होने का प्रमाण दें या अपने धरती माँ से विनती करें कि वो फट जाए और हम धरती में समा जाए और हमारी पिक्चरों में जब भी कुछ ऐसा अनहोनी होती थी तो नायिका जो है बड़ी दृढ़ता से आंसू पोछते हुए एक पहाड़ी पर चढ़ रही होती थी वो सीन जो है मेरे मतलब बहुत अंदर बसा हुआ है कि क्या हम लोगों के पास यही चॉइसेस होती थी तो उस, उसको मैंने थोड़ा सा एक्सप्लोर किया है और एक सिलिकॉन वैली के प्लॉट से उसे कनेक्ट किया है जोड़ा है तो वही भगवान चाहेंगे तो ये फिल्म भी जल्दी शूट हो जाएगी और हमारा कोविड का और अग्नि का प्रकोप जो है कम हो जाएगा ताकि हम फिर और, और तरीकों से अपनी क्रिएटिविटी आप सबके सामने ला सकें बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया जी बिल्कुल आप बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस प्रोजेक्ट पे क्योंकि ये जो आपने विषय उठाया ये बहुत आ, बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके ऊपर और चर्चा होनी चाहिए और बातें होनी चाहिए और हमको एक ऐसा स्थिति मानना चाहिए कि औरतों के पास जो है वो विकल्प बहुत ज्यादा हों ऐसा ना हो के पास वही विकल्प हो ये जो, जो स्थिति है ये बहुत ही मतलब मन को दिलित करने वाली है और आपने जो ये रियलिस्टिक जो आपने लिया है इसको ऑब्जेक्टिव लेकर के तो बहुत शुभकामनाएं हमारा शुभकामनाएं और अगर मैं कह सकता हूँ किसी अधिकार से तो बहुत बहुत, बहुत आशीर्वाद जी थैंक यू <laughs> अच्छा तो इस सिलसिले मुझे बड़ा अच्छा इस बात के लगा कि जब जब कोई एक व्यक्ति चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो जब अपना एक, एक परचम उठा लेता है किसी काम के लिए तो भगवान उसकी कैसी सहायता करते हैं तो देखिए कि बस एक चिंगारी और और एक मास की तीली या एक थोड़ी सी गलती या एक अन, अनकही बोली आग लगा देते हैं चाहे चिंगारी हो या मास की तीली हो या कोई कहीं भी बात हो आग तो एक साहस एक योजना और एक यज्ञ एक बड़ी लड़ाई की आग रंग जमा देती है बहुत बढ़िया तो आपका जो जो जिस आग से आप खेल रही हैं वो आग जो है वो क्रिएटिविटी की है और वो रंग हमारे आज नहीं कल। है कल, क्योंकि हमारे यहाँ से आ, महिलाएं ज्यादा बोलती नहीं है कुछ उनके विचार इस विषय में ज्यादा सामने नहीं आते तो मुझे लगता है कि बहुत साहसी होती है वो जो अपनी अ, अपनी कथाएं कह पाती हैं बिल्कुल बिल्कुल ये हमें प्रिविलेज मिला है कि हम ये ये कैसे कह सकते कि जो जो बेचारी बच्ची पैदा ही नहीं हुई वो तो बोल ही नहीं फकती उसकी तो खैर आवाज ही नहीं है जी जो पैदा हुई और उसकी आवाज दबा दी गई वो वो क्या बोलेगी बेचारी और जिसको पैदा होने के बाद आवाज थी उसकी और वो आवाज जो है वो कहीं पहुंच नहीं है उसको कोई तरीका नहीं है जरिया नहीं है तो वो भी वो है हम लोग इतने फॉर्चुनेट है कि हम पैदा भी हुए हमारे पास आवाज भी है हम आवाज आवाज उठा भी सकते हैं और दो चार लोग सुनते भी हैं उसको तो उस प्रिवलेज को हम लोग इस्तेमाल करके अगर हम उन लोगों को वो आवाज दे रहे हैं जिनकी आवाज है ही नहीं तो इससे बड़ा काम मुझे लगता है इससे बड़ा यज्ञ इससे बड़ी आहुति इससे बड़ा हवन कुछ हो नहीं सकता तो अग्नि के संबंध में जहाँ सवाल है कि ये मुझे लगता है कि ये आग जो है वो हर स्त्री के मन में हर पुरुष के मन में जलनी चाहिए जी और अगर हम ये आग जला दें इंस्टेड ऑफ और ये आग बुझा दें हम जंगल की और ये आग जला दें हम मुझे लगता है एक एक शुभ कार्य होगा जी तो फिर भाई आपने है? एक पहले बात कही थी कि आग परिवर्तन का स्रोत है जी दे, तो दे, आप उसको चाहे घमासान करती हुई आग की तरह देखें या फिर उसको नया रुख दे दें दे, दे, तो, दे, तो दे, वो वो आप पर निर्भर करता है कि आप आग के स्रोत को किस तरह से इस्तेमाल करें और मेरा मेरा ऐसा विचार है कि यही सच्ची अग्नि पूजा है जैसे हम कहते हैं अग्नि पूजा हम तो सब अग्नि पूजक हैं हम ऐसी संस्कृति से आते हैं जहाँ अग्नि को हम लोग तो बहुत सम्मान देते हैं तो यही असली अग्नि पूजा है कि अगर हम अग्नि को जो है वो एक डायरेक्शन दे रहे हैं एक उसको उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें चाहे खाने बनाने में चाहे लोगों की आवाज देने में उनको आवाज उठाने में तो यही हवा में यही आती है और यही हमारा यज्ञ है तो ये मुझे लगता है और इस बात की खुशी है कि ऐसा नहीं है कि अच्छे लोग अच्छा काम नहीं कर रहे हैं हमें बस उन लोगों की मदद करनी है जो अच्छे लोग अच्छा काम कर रहे हैं तो अपने आप अग्नि से अच्छा ही होगी और ऐसा नहीं होगा कि हम अग्नि को यूज करेंगे बदला बदला बदला हाँ, की, की आग चाहिए, बस परहित की आग जलानी है हाँ एग्जैक्टली exactly. और जैसा आपने कहा अग्नि परिवर्तन का स्रोत है तो बिल्कुल उसको लेकर के और हम चाहे चाहे वो सूरज की अग्नि हो चाहे वो धरती के अंदर की अग्नि हो या हमारे हमारे उधर की अग्नि हो उधर अग्नि या हमारे हमारे कुछ करने की क्षमता हो उसकी अग्नि हो तो बस उससे हमारा काम हो जाएगा तो इस इस आस्था और विश्वास के साथ आप बताइए कुछ पल बचे हैं हमारे पास के हम इसको जो, जो हमारे लोग जो पहली बार सुन रहे हैं हमको वो हमें कहाँ सुने कैसे सुने और Uh, कैसे तो वो मदद कर सकते हैं हमारे तो एक, तो एक, तो एक हमारी से पहले एक अपने जो जिनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है उन्होंने कुछ चंद लाइनें लिखी हैं अमृता प्रीतम जी ने हाँ, जो बिल्कुल जो, जो हम बात कर रहे थे कि अपने अपने अंदर जो हम अग्नि ढूंढते हैं उसके संदर्भ में उन्होंने बहुत ये मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा था कि उन्होंने इतनी गहराई से वो बात कही है तो ये उन्नीस की बात है भारतीय ज्ञानपीठ का अवार्ड जो 1982 में तय हुआ था वह 1983 के अप्रैल महीने में दिया गया वहां मेरी तकदीर के कुछ अल्फाज थे जब मैं बहुत छोटी थी नानी कहा करती थी अरे, जब तू पैदा हुई वर्षा ऋतु में 15 भादों को तब देवता सो रहे थे यह मैं बहुत बाद में जान पाई कि शिशिर वसंत और ग्रीष्म ये तीन ऋतुएं देवता के दिन होती हैं और वह उन ऋतुओं में जागते रहते हैं लेकिन वर्षा शरद और हेमंत उनकी रातें होती हैं, तब देवता सोए रहते हैं मुझे लगता है सारी जिंदगी जो सोचती रही लिखती रही वह देवताओं को जगाने का एक यत्न था उन देवताओं को जो इंसान के भीतर सो गए हैं मेरी इस तकरीर को कुछ ही दिन हुए कि एक अजीब खतरा सर पर मंडराने लगा कुछ दोस्त लोग थे उन्होंने मेरी तकरीर को सुना था कहने लगे आपने तो देवताओं को जगाने की बात की थी लेकिन उनकी जगह राक्षस जाग गए तड़प कर कहा लेकिन कोई राक्षस मेरे भीतर से तो नहीं जागा मेरे भीतर से तो अभी जगेंगे देवता ही जगेंगे वाह वाह क्या बात है तो जो हम अपने अंदर से बात निकाल पा रहे हैं या उसे साहस कह लीजिए उसे एक अग्नि की चिंगारी कह लीजिए या देवताओं का वास कह लीजिए वो जो सही करने की साधुवाद की परहित करने की भावना है उसी के भरोसे हम सब मिलकर चल सकते हैं बढ़ सकते हैं और ह्यूमन काइंड के रूप में प्रगति कर सकते हैं वरना तो बदला क्रोध लोभ मोह माया इन सब के भरोसे तो मतलब आ, अब प्रलय आ ही रहा है ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा बहुत सुंदर बहुत ही अच्छी पंक्तियां लिखी है बहुत ही बहुत ही सारगर्भित सोचने वाली आ, सोचने को मजबूर करने वाली बहुत बढ़िया जी। तो, तो, तो हाँ हम लोग कह रहे थे कि आ, सुनने वाले आ, हमारे काफी नए लोग जुड़ गए हैं और हमें हाँ। बहुत खुशी हो रही है की हमारा छोटा सा पॉडकास्ट इतने लोग सुन रहे हैं तो आप लोग अभी तो मैंने कुछ पॉडकास्ट लिस्ट किए हैं अपनी वेबसाइट पर अगर आप लोग मेरे बारे में कुछ और जानना चाहें तो श्रुति और s h r u t i t e w a r i क्योंकि हम तेवर वाले तिवारी है उस पर जाकर आप हिंदीवादी पॉडकास्ट पर क्लिक कीजिए और उसमें आ, मैंने कुछ पॉडकास्ट डाले हैं संजय जी ने वादा किया है कि वो मुझे सारे पॉडकास्ट की लिस्ट भेजेंगे तो आप लोग हमारे पुराने पॉडकास्ट भी एक जगह सब सुन सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज पर तो फॉलो जरूर कीजिएगा ताकि आपको पता रहे कि हम का पॉडकास्ट डाल रहे हैं और अगर मुझसे सीधा संपर्क करना चाहते हैं तो फेसबुक पर मेरा आर्टिस्ट पेज है श्रुति तिवारी ऑफिशियल याद रखिए तिवारी में टी ई डब्ल्यू ए आर आई होता है और आ, ट्विटर पर है एट श्रुति तिवारी एस एच आर यू T आई टी ई डब्ल्यू ए आर आई संजय जी आपसे कैसे संपर्क किया जाए तो मुझसे संपर्क करना बड़ा सरल है मैं फेसबुक पे हूँ मेरा पेज भी है रीनापति के अफसाने के नाम से और हमारे हिंदी वादी पॉडकास्ट दो पेजेस हैं हमारे और मेरा जो ट्विटर हैंडल है वो एट इंडो जीनियस आई एन डी ओ एज इंडिया जी आई एन जी एन आई यू एस एज जीनियस एज आइंस्टाइन तो इंडो <laughs> संपर। और संपर्क कर सकते हैं और कुछ लोगों ने पूछा हमसे श्रुति जी की हम लोग कैसे मदद करें हमारे पॉडकास्ट में तो कई तरह से वो मदद कर सकते हैं कुछ हमें विषय बताएं जिस विषय में हम लोग वार्तालाप करें दूसरी बात यह है कि हमारा जो पॉडकास्ट है अगर आपको अच्छा लगा तो अपने मित्रों को बताएं। और तीसरी बात यह है कि अगर आप बिल्कुल डायरेक्ट हेल्प करना चाहते हैं किसी हमारे किसी प्रोजेक्ट में या किसी एंडेवर में तो श्रु ने बताया आपको फ्लेयर काउन का प्रोजेक्ट है आप उसको पढ़ें देखें समझें उसके बारे में बात करें उसको लोगों को समझाएँ बताएँ तो वो सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी हैं और संजय जी मैं तो ये भी चाहूंगी कि हमारे सुनने वाले यदि अपनी कोई रचनाएं हाँ। हमें भेजना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम उन उन्हें आप सबको सुनाएं तो जरूर हमें अपनी रचनाएं लिखकर भेजें ये बहुत अच्छा बहुत अच्छा सुझाव है और बिल्कुल हम लोगों से आह्वान करते हैं कि आप अपनी अच्छी कविताएं हमें भेजिए और हम उसको ना सिर्फ सुनाएंगे बल्कि उसको हम जो है उसको प्रस्तुत भी करेंगे उसके जो जो विचार है वो भी हम उसके बारे में विचार विमर्श भी करेंगे तो बहुत अच्छी बात है श्रुति जी आज हमारा ये पॉडकास्ट बिल्कुल सही एकदम लगभग 30 मिनट के दूरी पर आ गया है तो हम लेते हैं और अगले पॉडकास्ट तक और इस, इस आशा के साथ कि अगले पॉडकास्ट में हम जो है बहुत ही अच्छी आशावादी चीजें लेके आएंगे सिर्फ वादी नहीं लेके आएंगे बल्कि और आशावादी चीजें लेके आएंगे और हम आशा करते हैं कि हमारी वादी भी तब तक बहुत शांत और फिर से गुलिस्तान बन जाएगी और सारे फूल पौधे पेड़ जीव जंतु सब आराम से सांस ले पा रहे होंगे बिल्कुल इसी इसी मनोकामना के साथ हम विदा लेते हैं नमस्कार नमस्कार संजय जी